<गलने सथी> से <सकि आते वासी> है। गुणा नाम गुणा नाम वासना नाम तथा तथा तथा का वासना बताए उपाचना उस प्रकार तो से के कर्मी बताए ना और अर्थ हो जाएगा उन कर्मो सेम पहले बताए गए है उन कर्मो से दिपाकानुगुणा नाम वासना नाम ये अभिव्यक्ति दिपाकानुगुणा नाम का अर्थ है की फल के विपाक का अर्थ होता है फल हु? फल क्या है जाति आयु और हो। यही फल है जन्म आयु खूब पूर्व कर्मों के अनुसार ही जन्म अच्छी ग्री योगी प्राप्त होता है और उसके अनुसार ही क्या होता है आयु का निर्धारण होता है और उसके अनुसार ही शुभ रूप में हल होता है तो उस, उस कर्म से हल के अनुरूप ही वासनाओं की व्यक्ति होती है किसके अनुरूप होती हल के, हो? के अनुरूप ही वासनाओं की व्यक्ति होती है इसको आप ऐसा समझेंगे जैसे कि अभी मनुष्य शरीर में है सभी तो मनुष्य शरीर के फल भोग दूसरे तरह से हैं बिदाल शरीर के दूसरे तरीके से है फल हो वानर शरीर का फल भोग दूसरे प्रकार का है देखो बिल्ली क्या है को खाती है वानर का स्वभाव क्या है कि ज्यादा उछलता उछता है ना उछलता इधर उधर ऐसा और मनुष्य का स्वभाव कुछ पूछ है तो जब देखो जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसे संस्था रोल प्रबल होते हैं बिल्ली में चूआा खाने की वासना होती है और वानर में उछलने कूदने की वासना होती है ऐसे मनुष्य भी अपनी अपना अलग ही ढंग है है ना मनुष्य वैसे तो है ना बानर की तरह तो नहीं उछलता है नीचे ही भूमि पर आराम से रहता है तो अब ये कोई पूर्व जन्म में क्या था बिल्ली था और उसके पहले जन्म में कभी बानर रहा होगा कभी किसी उन्हीं में रहा होगा तो इस स्थूल शरीर तो भिन्न भिन्न हो गए बानर के बिल्ली के सबके सूक्ष शरीर तो एक ही है ना? और नहने वाला अंताकरण भी एक ही है तो उस अंतःकरण में क्या है कि सबके संस्कार संस्कार किसमे होते हैं अंताकरण में अनुभव या वृत्ति अंताकरण की होती है तो संस्कार भी किसमें होते हैं स्मृति भी अंताकरण में होती है में तो संस्कारों की अभिव्यक्ति संस्कारों की अभिव्यक्ति कितनी होगी जो अंताकरण में ये संस्कार रहेंगे तो संस्कारों की अभिव्यक्ति भी होगी अंताकरणों में होगी अच्छा तो अभी आप देखेंगे जन्म जन्मांतर से जीव नाना योनियों में जाता रहा है तो उसके अंतरकरण में सभी प्रकार के संस्कार है कि नहीं जैसे कि मुक्तावली में आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ना जन्म सिद्ध करने के लिए क्या है कि जो स्तन करता है ना बालक उसी से जन्म सिद्ध होता है क्योंकि देखो प्रवृत्ति के प्रति कारण है जैसे कि आप आपको तो मालूम है ना जब आप भोजन करते हैं क्यों करते हैं जब आप जानते हैं भोजन भोजनम भोजन भोजन हमारे साधन है इसके क्या है तुदा तुदा है ये सभी तुदा <saute farm> तो और इस अविष्ट का साधन कौन है तो इस साधन का ज्ञान होता है ना कि भोजन में <ने> क्या है इसका साधनता है तो इस साधनता का ज्ञान क्या होता है प्रवृत्ति का ना जल पान भी क्या होता है पिताशा निवृत्ति होती है तब की होता है इसलिए आप जल पीते हैं तो प्रवृत्ति का हेतु क्या हो गया इस प्रवृत्ति होती है जो इसमें इस साधनता इस का ज्ञान विष्णा इस इस है इसका ज्ञान ऐसा तो इस साधनता ज्ञान प्रवृत्ति का हेतु होता है जो है ना पशु भी कुछ खाते पीते है तो उनको भी ज्ञान होता है बहुत चीजों को तो देखेगा मनुष्य खा जाएगा प्रधु सुनकर छोड़ देगा अभी देखो इस सब्जी आती ना तो खूडी लग जाती में आदमी तो उसको बना लेगा कोई भी जानवर नहीं खाता है मैंने कहा डाल तो एक भी नहीं खाएगा उसको तो सूम कर छोड़ देते हैं नहीं। अच्छा नहीं। तो प्रवृत्ति के प्रति हेतु क्या है इस कारण का ज्ञान अब जैसे अभी आज आपने बोल किया क्यों किया इस कारण ज्ञान था और ये भोजन क्या हमारे इष्ट का साधन है ये आज का अनुभव था कैसे आज आपने दोपहर में भोजन किया तो भोजन मेरे इष्ट का भोजन करने से पहले जो इष्ट साधन का वो अनुवात्मक था या स्मरणात्मक था स्मरणात्मक क्योंकि मान लीजिए आज आपने दोपहर में बारह बजे भोजन लिया प्रातःकाल कुछ नहीं लिया तो आज का तो आपका अनुभव नहीं था एक अनुभव था आज ना तो आज जो है ना भोजन करने में प्रवृत्ति हुई क्या इष्ट साधनता ज्ञान से तो भोजन में साधन है ऐसा ज्ञान भोजन करने से पहले अनुवात्मक था स्मरणात्मक था स्मरणात्मक था।, था आपने अतीत दिन में अनुवात्मक था भोजन करते ही समय तो वो पर रहेगा फिर संस्कार पड़ जाएंगे तो संस्कार से क्या हो जाएगी स्फूर्ति हो जाएगी अब जो बच्चे पैदा होते हैं और बच्चा पैदा होने पर क्या करते हैं स्तन पान करते हैं जंगल में जो पशुओं के बच्चे पैदा हो जाते हैं वो स्तन पान करते हैं उनकी एक उनके स्तन को कोई बच्चों के मुंह में लगाता है क्या तो प्रवृति जो क्या है कि दुग्ध में प्रवृत्ति होती है कौन सी प्रवृति प्रथम प्रवृत्ति शिशु की दुग्धपान में जो प्रथम प्रवृत्ति होती है तो उसके प्रति भी क्या कारण होगा इष्ट साधन साधारणता का अब ध्यान देना कि बच्चे ने उस शरीर से उसे पहले कभी दूध पान लिया है की दुग्ध पानम साधनम दुग्ध पानम साधन तो ऐसा इष्ट साधन का ज्ञान होने पर ही शिशु के दूध किस में प्रवृत्ति होगी दुग्ध पान दुग्ध पान में दुग्ध पानम मध इष्ट साधनम ऐसा ज्ञान होने पर ही प्रवृत्ति होगी दुग्ध पान में लेकिन जो प्रथम प्रवृत्ति शिशु की है तो उसके पहले उस शरीर से उसने क्या है दुग्ध पान किया नहीं तो ज्ञान उसका है पर इस शनता ज्ञान में मतलब उस जन्म का है नहीं और प्रवृत्ति के प्रति हेतु कौन है ज्ञान ज्ञान के बिना प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती नहीं। है तो ये ज्ञान कब का हो सकता है पूर्ण जन्म का कब का हो सकता है पूर्ण जन्म का हो सकता तो यही जो है ना पूर्व जन्म की जन्म की हेतु यही होता है अभी तो इसमें नहीं है तो इसका जनता ज्ञान सबका है नहीं। नहीं। तो ऐसे ही जो है ना अभी तो अभी देखो तो क्या होता है कि वो जो दुखान के संस्कार है ना वो उसके उद्भुत हो जाते हैं या जा अव्य हो जाते हैं सिप्पू में जैसे कि विषय सम्भोग के संस्कार यमुनावस्था में अव्य होते हैं रहते तो पहले से ही है ना चित्त में बाद में आते हैं जन जन्मांतर के संस्कार चित्त में पहले से पड़े रहते हैं उसका उद्भूत है हो या अभिव्यंजक हो जाती है कौन युवावस्था तो ऐसे ही जो है ना चित्त में सब संस्कार पड़े हुए हैं बिल्ली शरीर से क्या करना है सिंह शरीर से क्या करना है वो तो बिल्ली भी कभी बना है व्यक्ति कभी सिंह भी बना है कभी हाथी भी बना है कभी भालू भी बना है तो, तो कितने सब संस्कार पड़े हुए है। कमी नहीं है, है नब तो उनका क्या है कि अभिव्यक्ति होती है जब मनुष्य शरीर मिलेगा तब क्या होगा तब दूसरे संस्कारों की व्यक्ति हो जाएगी बिल्ली शरीर मिलेगा तो व्यक्ति हो जाएगी बानस शरीर मिलेगा तो दूसरे संस्कारों की तो कर्म यह क्या बताते हैं फल के अनुरूप ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है वासना करते संस्कार फल के अनुरूप ही संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है किसके अनुरूप फल के अनुरूप फल मान लीजिए ऐसे कर्म लिया है कि बिल्ली शरीर प्राप्त होगा है तो फल तो क्या प्राप्त हुआ और फल में जाती आयु हो सब आ गए ना बिल्ली होनी भी हो गई आयु भी हो गया और फल मान लो कि उसमें चूहे खा कर खाकर ये ये जो है ना सुख दुख सुख होना है और तो फिर क्या है कि चूहा खाने के अनुरूप ही संस्कारों के तो व्यस्त हो जाएगी बंदर बन गए तो उछलने कूदने का अनुरुप संस्कारों के व्यक्ति हो जाएगी बंदर का बच्चा देखो शुरू से उछलना बंदर बच्चा बच्चे वो जल्दी कूदते हैं गिरते नहीं बंदरों बंदरोगे बच्चे गिरते नहीं कभी एक दो दिन तो लगता बच्चे पकड़े। बच्चे पकड़े है बंदरी ऐसे रखती है बच्चे पकड़ते हैं हाँ तो वो संस्कार कर लेते हैं ना उनके किसी जन्म में और पहले कभी वो बंदर बना होगा अब फिर बंदर बनाए तो वही संस्कार अभिव्यक्त हो तो तुम को ऐसे पकड़ गया अभी के लिए नहीं सभी तो तो वही फल के अनुरूप ही संस्कारों की व्यक्ति होती है पूर्व जन्म में जैसे कर्म किया उसके अनुरूप फल है और फल के अनुरूप ही संस्कारों की व्यक्ति हो तो जाती है तो वही पर काम करना सुख हो है तो ये नहीं सोचना चाहिए की मनुष्य के बाद बंदर बना तो कैसे हो सब कुछ आदमी कमता रहा है वो तो सब चित्र है चित्र तो बहुत बड़ा कंप्यूटर है समझ लेना है उन कर्मों से उन कर्मों से उसके फल के अनुरूप किसके कर्म के फल के अनुरूप उन कर्मों से उसके फल के अनुरूप ही संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है ठीक है संस्कारों की बताऊंगा मेरे को ज्वल है आज पांचवा दिन है ज्वल थोड़ा चलता है <coughs> इसको तो कर दूंगा मैं तथा धातु कर्मणा तीन प्रकार के कर्म से अच्छा अभी कर्मों के चार भेद बताए गए ना क्यों बताए गए अच्छा अब उसमें चार प्रकार के कर्मों पर उसको नजर में लाइए कृष्ण कर्म कृष्ण कर्म किसके होते हैं पापियों है? तो और कृष्ण के बाद क्या था तो, तो ये उभ्यात्मक हो न, न? ये उभ्यात्मक है ये तो सामान्यता मनुष्य को करता है ना पापी मनुष्य के कृष्ण कर्म सामान्य मनुष्य दोनों ही कर्म होते हैं और ये द्वितीय कोटि होगी तृतीय कोटि क्या शुक्ला अपना पुण्यात्मक कर्म ये क्या है देव योनि के करेंगे है या तो कोई बहुत उत्कृष्ट मनुष्य कर सकता है पूर्ण का संतान और चतुर्द को न तो पूर्ण है और न ही सा है बताया योगियों के जिनके क्लेस नष्ट हो गए हैं ऐसे योगियों है तो उनका क्या है की पुनर्जन्म होगा चरम देगा उनका तो पुनर्जन्म नहीं होगा तो चतुर्थ तो तो छोड़ दो करूं तो प्रकार में तीन प्रकार के कर्म से।, से उन कर्मों के फल के अनुरूप ही उन कर्मों के फल के अनुरूप ही क्या होता है वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है संसारों की अभिव्यक्ति होती है कभी कभी जो होता है ना किसी को मरना होगा उसको कितना भी मना करो गहराई में मर जाइए चला जाएगा होता है ना ऐसा जबकि जो व्यक्ति जाता है वो भी इस बात को समझता है कि गहराई में जाने से मर जाएगा और लोग लो समझा भी रहे हैं फिर भी मानते नहीं है क्योंकि फल जो आता है ना तो फल के अनुरूप भी संसारों की व्यक्ति हो जाती वही रूप में पूरी पूरी बस मर जाती है बस ये सभी लोग मर जाते हैं जितने बैठते हैं अब देखो सब अलग अलग स्थानों से आते हैं कभी कभी जो होता है ना घर वाले मना करते हैं आप यात्रा मत कीजिए और कभी खुद भी जाने की इच्छा नहीं होती है अचानक उठा कर तो जैसा खल आता है ना तो संसारों को व्यक्ति होती है इस कोई इकट्ठा नहीं करा देता है संसार ईश्वर विधान ऐसा है ना तो इसी सब जो है तो एक साथ इकट्ठा हो है तो तत्कर्ष हुआ उन तीन प्रकार के कर्मों से उस कर्म के फल के अनुरूप ही अभिव्यक्ति हो जाती है से क्या हुआ अनुगुणा ना नामे, नामे उस फल के अनुरूप ही उस फल के अनुरूप ही किसकी अभिव्यक्ति होती है संस्कारों की हाँ संस्कारों की अभिव्यक्ति हो जाती है अब देखेंगे जातीय कर्मणो यो विभा का जिस प्रकार के कर्म का जो फल होता है जै, जै, क्या बताया मैंने जिस प्रकार के कर्म का यो विभा का जो फल होता है जिस प्रकार के कर्म का जो फल होता है सबसे अनुगुणा उस फल के अनुरूप जो वासना वासना मतलब का उस फल के अनुरूप जो संस्कार है या जो संस्कार कर्म वासना है ना वो विचान है है ना जिस प्रकार के कर्म का जो फल होता है उस फल के अनुरूप जो वासना कर्म के फल का अनुसरण करती है नहीं, कर्म विपाक हाँ ठीक है जो वासना किसका अनुसरण करती है कर्म के फल का अनुसरण करती है कर्म के फल का अनुसरण करती है मतलब कर्म के फल के अनुसार होती है कौन वासना तुमकी लगेगी जिस प्रकार की यज्ञा यहाँ कर्मणा जिस प्रकार के कर्म का जो फल होता है उस फल के अनुरूप जो वासना कर्म के फल का अनुसरण करती है कर्म के फल का अनुसरण करती है मतलब कर्म के फल के अनुसार होती है मतलब हुआ कर्म के फल का अनुसरण करती है मतलब कर्म के फल के अनुसार होती है दासान्यक्ति कर्म है उन वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है या उन अंग मनुष्य उभिव्यक्ति निमित्त होती दैवम कर विपक्ष मानम दैव कर्म ध्यान लेना देवता शरीर से जिस कर्म का भोग होना है उसे क्या कहेंगे दैव कर्म क्या कहेंगे दैव कर्म अच्छा आप ध्यान देंगे तो विपक्ष मानम कर फल देने के लिए तैयार हुआ दैव कर्म फल देने के लिए तैयार हुआ दैव कर्म या फलों में से दैव कर्म जो फल देने के लिए तैयार हुआ ना दैव कर्म दैव कर्म समझते है मतलब देवता शरीर से जिसका फल होना है तो ऐसा कर्म जो है ये ऐसे कर्म में अब ध्यान देवे देखो पहले न ही दैवम कर मतलब फलोन्मुख हुआ दैव कर्म नारक क्रियक मनुष्य और व्यक्ति निमित्त नहीं होती ही कर्म में पहले करना क्योंकि फलोन्मुख हुआ दैव कर्म नरक नारियक शरीर और मनुष्य शरीर की वासनाओं की अभिव्यक्ति का कारण नहीं होता है के कारण क्या होगा? मतलब क्या क्योंकि क्योंकि फलोन्मुख हुआ दैव कर्म ही क्योंकि फलोन्मुख हुआ दैव कर्म नरक शरीर नरक नरकी प्राणी त्रिय प्राणी और मनुष्य की वासनाओं की अभिव्यक्ति का कारण नहीं होता है वो तो देवता मतलब देव शरीर देवता की वासना की अभिव्यक्ति का कारण होगा मतलब देव शरीर की वासनाओं की अभिव्यक्ति का कारण होगा वो किसका कारण होगा देव शरीर की वासनाओं की मतलब देव शरीर से होने वाली वासनाओं की अभिव्यक्ति का कारण होगा दैनिक कारण होगा देव शरीर ऐसी होने वाली वासनाओं की अभिव्यक्ति का कारण होगा मनुष्य शरीर से होने वाली वासनाओं की अभिव्यक्ति का कारण होगा क्रिय शरीर से होने वाली वासनाओं की, की अभिव्यक्ति का कारण होगा वही क्योंकि फलोन्मुख हुआ दैव कर्मे नियुष्य तथा मनुष्य तथा मनुष्यों की वासनाओं की अभिव्यक्ति का कारण नहीं होता है लग जाएगा किसकी hmm. किसी, किसी वासनाओं की अभिव्यक्ति कारण नहीं होगा नर की प्राणी और मनुष्य की वासनाओं की अभ्यक्ति का कारण किसकी मतलब देवता की वासना की अभिव्यक्ति का कारण होगा मनुष्य की वासना की कारण होगा किसकी वासना की कारण होगा देवता दे की वासना की अभ्यक्ति का तो मतलब जब उसको देवता शरीर प्राप्त होगा तब वासना अभ्यक्त हो जाएगी उसकी दव में है ना जो फलोन्मुख दव भर में है उसकी वासना कब अभ्यक्त होगी देव शरीर प्राप्त हो जाएगा ऐसा किंतु दैवानुगुणा तो एवं वासना किंतु देवता के अनुरूप किंतु देवता के अनुरूप या देव शरीर से भोगे जाने योग्य फल के अनुरूप क्या देव शरीर से भोगे जाने वाले फल के अनुरूप ही इसकी वासना अव्यक्त होती है लग जाएगा किंतु देव शरीर से भोगे जाने वाले फल के अनुरूप ही इसकी वासना अभिव्यक्त होती है या इसकी वासनाएं अभिव्यक्त होती है वैज्ञानते है ना वैज्ञानते बहुत है अब देखना नारक प्रिय मनुष्य एवं समानक चर्चा चर्च परिभाषण रातु है ना अच्छा नारक प्रियक कहते और नरक्रिय के तथा मनुष्यों में भी समान बात है समान वार्ता है नरक और मनुष्यों के विषय में भी एवं कर दी प्रकार नरक नरकी प्राणी और मनुष्यों के विषय में भी इस प्रकार समान बात समान बात मतलब ध्यान देंगे कि फल देने की मतलब मनुष्य शरीर से फल देने के लिए उन्मुख कर्म मनुष्य शरीर <To> से फल देने के लिए <hostile> उन्मुख कर्म किस शरीर की किसकी वासना का वि किसी वासना किसकी वासना की अभि का कारण होगा? मनुष्य की वासना भी अभ्यक्ति का कारण होगा और नारकी शरीर से फल लेने के लिए अभिमुख हुआ कर्म शरीर से फल लेने के लिए उन्मुख हुआ कर्म किसकी व्यक्ति का कारण होगा नारकी शरीर की या नकी प्राणी की वासना की का, प्राणी की वासना की कारण होगा ऐसा जो नरक में तो प्राप्त होते हैं ना उनको यातना शरीर कहा जाता है वो तो कितना भी मारा जाएंगे नहीं इस, इन शरीरों से इतनी यातना दी जाए तो मर जाएंगे मरेगा नहीं हो कैसे आज कितना धर्म दिया जाए की ये शरीर बड़ा मजबूत होता है मरेगा नहीं दूसरे ष्टू होगा फिर खत्म नहीं हुआ फिर छुट्टी हो जाएगा छुट्टी नहीं होगी